बात करना काम बड़ा हो और कार्यकर्ताओं से उस उत्सुक हो काम करे उन तो कार्यकर्ताओं में इस तरह की विशिष्टता होने के लिए काम तो को आगे ले जा सकते नहीं निक ले जा सकता तो कोई सामान्य संस्था हो कोई सेवा प्रसारी हो कोई और तरह तो की सामाजिक संस्था हो तो एक बात, बात है जिस तरह की बात लोगों ने पहुंचानी है हमारे पास जो कार्यकर्ता हो उनमें उस तरह की कोई लक्षण उस तरह की कुछ नहीं होनी चाहिए तो तो काम से 20 20 में में हैं और उनके भी थोड़ा परिवर्तन आने वो अलग कुछ से दिखाई पड़ना तो उनसे करिए काम बहुत मुश्किल है इसलिए खासकर सोचा की यहाँ अलग से बैठे और आगे ये भी मेरा ख्याल है कि की कार्यकर्ताओं का अलग भी हो क्योंकि उनसे रिस्क पहुँचता है वो पूरा नहीं ले पाते सब तो तो <bilmiyorum> तो कुछ नहीं पता अगर वो बिल्कुल फाइनल जैसे हो तो काम भला उनसे हो लेकिन काम में जो परिणाम आने से वो नहीं है. लेकिन ये कुछ करनी तो पड़े की कार्यकर्ताओं का एक अलग वर्ग खड़ा होना और उसके लिए मैं जो भी मैंने तैयार हूँ आपसे जो करनी है उसकी थोड़ी तैयारी होनी क्यूँकी अगर कोई बहुत नया विचार हो लोगों तक हो तो हमें नए तरह का व्यक्तित्व भी खड़ा करना पड़ा और दूसरों ऐसी उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती जो लोग उस को करने में और फैलाने में उत्सुक उनसे और ज्यादा अपेक्षा हमारा व्यवहार भी भिन्न होना चाहिए मेरे मन में एक एक छोटे से छोटे आदमी के प्रति आदर है अगर इस एक काम करने वाले तो मन में वैसा आदर न हो तो उनकी बात होगा कर रहे हैं लेकिन वो काम कोई बहुत मिलाने वाला नहीं जिस बुक नहीं मिलाना हो जिससे नहीं लाने वाला और मेरे मन में तो एक अगना से अगना आदि का उतना आदर है जितना शंकर का है एक भगवान का जो लोग मेरे काम को बढ़ाने वाले हों उनके मन में अगर ऐसा आदर न हो साथ ही देख रहे मेरी बात पहुँचा नहीं सकते बहुत एक तो निर्जीव काम है जो कोई भी पहुँचा सकता है कि किताब छाप नहीं है किताब बेच देने वो निर्जीव काम है एक बहुत सजीव क्रांति है जो आपके जीवन तो तो तो में उतने को ही पहुँच सकते इस संबंध में जब भी शिविर हो मीटिंग हो तो हर जगह जो हमारे काम करने वाले मित्र है उनको तो अलग से बैठना चाहिए उनके अपने मसले उनकी अपनी समस्या होनी चाहिए जिनको की उनको मौका नहीं मिलता बात करने का भी उनके बारे में और आज नहीं कल हमें छोटी सी कार्यकर्ता इतना बड़ा बोझ उनके ऊपर न हो और वहाँ वो अपने मसले हल कर सके क्योंकि तो बहुत से मसले उनके सामने है जिनका की मुख्य बातचीत उन्हें करनी बहुत जरूरी है और जैसे की इस तरह के जो भी काम है तो मुझे अकेले से वो होने वाला नहीं है मैं अपनी शादी ताकत की लगाऊ तो भी मुझे अकेले से क्या हो सकता है बात इतनी है तो उसे अगर ठीक से पहुंचा ना हो तो मैं बहुत से व्यक्ति को निर्मित करने पड़े जो बात को ले जाने वाले बनेंगे एक तो पर पजिंदा होता है कि उसको वो किसी तरह भी पहुंचा दे ढोल वैसा कुछ करने का प्रयोजन नहीं है वैसे पहुँचती बात तो बीच में मर जाती है दूसरा एक सभी उनका वक्त होना चाहिए उन्हें देख के लगे कि याद आदमी जिस बात में उसको हुआ है किसी भी व्यक्ति को उसे देख के लगे की मुझे भी उत्सुक होना चाहिए लेकिन अगर ये हमारा सवन करने वाले भी छोटी छोटी बात में नाराज होता हो रुष्ट होता हो गुस्से से भर जाता हो छोटी छोटी बात में लग झगड़ बैठता हो तो ये जिस बात को ले जाने के लिए हम सोचते हैं कि ये वाहक बनेगा वो बात कैसे पहुँचा ठीक दिखा अभी तो कोई ऐसा काम नहीं है लेकिन आज निकल वो काम बड़ा हो सकता है तो और अगर हमारे पास ठीक मित्रों का एक समूह है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊ तो भी उतना परिणाम नहीं आ कि मित्रों का एक वर्ग न हो मुझे तो उतना तो तो तो श्रम पड़ता है चाहे तो तो तो वाला नहीं ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज का फायदा उठा सकते हैं तो उसके लिए हमें एक मित्रों का वर्ग खड़ा करना पड़ेगा और वो ऐसे मित्रों का वर्ग करना पड़े कि जिस तरह के भी व्यक्ति में उपलब्ध हो सके हर व्यक्ति से कुछ न कुछ काम लिया जा सकता जमीन है जमीन पर ऐसा तो आज कोई भी नहीं हूँ जिसके की कोई भी काम न लिया जा सके सब लोग उपलब्ध हैं और मुझे कहते हैं है हम काम करना चाहते हैं मैं उनको क्या बता हम या क्या काम उनके लिए करूँ वो आपका एक वर्ग होना चाहिए जो की उनकी सेवाएं ले सकू उनका सको वो जो भी सहायता पहुँचाना चाहते हो उस सहायता को पूरी तरह लेकिन ये आप सभी ले सकते हैं जो की नया आदमी आता है अगर वो आपकी प्रभाव में आया है कोई बात मन में बैठी है और वो आपके पास आया और आप अगर बहुत उपेक्षा से उसकी बात या ऐसे जहाँ ठीक है कुछ देखेंगे तो आप एक व्यक्ति खोते है जो की बहुत काम का हो वो जब आया था कुछ उत्सुक का लेकर तो आपके मन के द्वार को बहुत प्रेमपूर्ण रूप से खुले होने चाहिए और ये मौका था कि वो व्यक्ति आपके सामने सम्मेलित होता लेकिन अगर आपने आपके यहाँ चीज देखेंगे तो वो आदमी गया हो सकता था वो कितना काम लाता हमने को कुछ कह सकते कई बार बहुत छोटे छोटे लोगो बाहरी काम किए और बड़े आदमी को आकाश तो भी पैदा होते नहीं सब छोटे छोटे लोग पैदा होते वो कभी कोई वक्त और काम उन्हें बड़ा बना है तो प्रत्येक आदमी जो भी जिस पत्थर भी उठाने के लिए जरूरत रखने के लिए उसके तो उसका बहुत प्रेम ऐसी स्वागत करके उसका उपयोग कर रहा और काम इतना बड़ा है की अगर हम दस पंद्रह वर्ष ठीक से मेहनत करें एक पूरे मुल्क में पूरे क्रांति का वातावरण खराब किया अगर हम नहीं कर वो तो वो सिर्फ हमारी कमजोरी और हमारी ना और हमारी असमर्था होगी नए युवक हैं, उनके साथ आज कोई उनके जीवन में कोई दिशा नहीं है कोई मार्गदर्शन नहीं है तो रोकेंगे थोड़ी वो तो चलेंगे ही गैर मार्गदर्शन के चलेंगे गैर चलेंगे जहाँ मुल्क जाएगा, जाएगा अगर हम थोड़ी हिम्मत करें और मेहनत करें तो उनको मार सकती और ऐसी स्थिति हमारे मुल्क के युवक की नहीं सारे दुनिया के युवक की अगर यहां हमारा प्रयोग सफल होता है तो वो व्यापक समाने पर बाहर भी पहुँच तो सकता है तो एक तो हमारी उत्सुकता होती है इतनी दूर तक की आप आए हैं क्यूँकी आपको अपने व्यक्तित्व में थोड़ी उत्सुकता है आप थोड़ा शांत होना चाहते लेकिन मैं आपसे कहूँ बहुत ज्यादा अपने में ही उत्सुक होना एक तरह का रोग है थोड़ी उत्सुकता उम में होनी चाहिए लेकिन ये अत्यधिक सेल्फ सेंसर्ड आदमी जो है वो कभी शांत नहीं हो सकता क्यूँकी ये भी अशांति का एक टीम है ठीक हो जाऊँ मैं ऐसा हो अगर ये अत्यधिक है उसके चित्र में तो ये चीज नहीं होने उसके अगर हमें कोई चीज सब तो मालूम पड़ती हो कोई चीज़ ठीक मालूम पड़ती हो तो हमें अपने मैं दायरे थो थोड़े बाहर आना चाहिए और हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि अगर ये बात ठीक है तो ये और लोगों को तो पहुँच है। और आप हैरान होंगे की जिस दिन आप दूसरों में उत्सुक होंगे उस आप पाएंगे आपकी वो जो मैं बीमारी थी जिसकी से आप असान थे वो पचास प्रतिशत हो गई सिर्फ तो इस वजह से कि आप औरों तो में भी उत्सुक आदमी जिसको हम कहते हैं उसमें एक बुनियादी बीमारी होती है और वो ये कि वो अपने होता। और इसी तरह जो कौमे बहुत धार्मिक हो गई है उनमें हर व्यक्ति संतुलित हो गया वो धर्म का खास है उसके पीछे तो उन्हें तो भी सोचते नहीं कि बगल में कोई खड़ा और हम जानते नहीं कि जिंदगी इतनी सम्मिलित है इतनी है कि ये समझू की बात है मैंने सुना कि तो और मेरे उसने कहा मैं अपनी जगह करता हूँ तुम्हारा क्या लेता तुम्हारी जगह तो खेत करता हूँ दोनों चुप हो रहे अपनी जगह खेत करता हमें क्या ले खेत करेगा तो अपने का सवाल नहीं।, नहीं कोई, कोई अलग अलग नहीं है एक है उसमें किया गया खेत डूबने वाला आपका पड़ोसी अगर एक खेत कर रहा है हम इकट्ठी नाव में सवाल हमारा जीवन एक इकट्ठी नाव है तो उसमें कोई भी खेत कर रहा है तो आप इन सोचे तो ये खेत कर तो मुझे क्या लेना देगा जिंदगी इतनी इंटर रिलेशनशिप है इतनी जुड़ी हुई है तो उसमें कहीं भी किया गया नाव इससे उल्टी बात भी सच किसी का बंद किया गया नाव का बंद किया गया छेद तो एक तो इतनी उत्सुकता होती है हमारी हमें अपने तक मतलब है की हम थोड़ी शांति और ये और एक और व्यापक होती है वो इस बात से संबंधित थे कि एक शांतिपूर्ण वातावरण वो तो शांतिपूर्ण वातावरण आपके लिए भी होगा लेकिन आपकी दिशा आपका चिंतन एक व्यापक पैमाने पर गति करता है इस बात को ख्याल में रखेंगे तो एक फर्क दिखाई पड़ेगा पूरब के जितने धर्म पैदा हुए सब व्यक्ति केंद्रित थे कोई धर्म समूह केंद्रित नहीं था क्रिश्चनिटी अकेला धर्म है जो समूह केंद्रित क्रिश्चियनिटी के समूह केंद्र चिंतन में और पूरब के व्यक्ति केंद्रित धर्म में आज जो फर्क पड़ गए उनको विचार करने है वो कहाँ खड़े हो गए दोनों इन दोनों में थोड़ा अधूरा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी फिर बिल्कुल ही समूह केंद्रित हो गई है उसमें व्यक्ति का कोई केंद्रित स्थान यहाँ के सारे धर्म बिल्कुल समूह की कोई दृष्टि नहीं है ठीक धार्मिक व्यक्ति अपनी शांति अपने आनंद में उत्सुक होता है इसीलिए सबकी शांति और सबके आनंद में उत्सुक हो जाता है न वो व्यक्ति केंद्रित होता न समूह केंद्रित वो सब शांति और आनंद में उत्सुक हो जाता है और इस बात को समझ लेता है कि मेरी की मेरी शांति और आपकी शांति बहुत लंबे पमाने में दो अलग चीजें नहीं तो बहुत लंबे फलन तो कार्यकर्ता का मतलब है कि अब वो केवल एक व्यक्ति का साधक नहीं रहा बल्कि उसको ख्याल आया है इस उस बात उससे वो तो फैल जाएगा था इसको फैलाने की दृष्टि में कुछ सोच विचार ने जरूर है अभी तो बिना सोचे विचारे जो काम चलता है मित्रों का वो बिना सोचे विचारे वो जो भी काम है उसमें मेरा आपको कोई हाथ नहीं है वो मित्रों का ही काम है उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने किया है जो किया वो बहुत लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस काम में समझाना पड़े तो ही शायद ठीक से व्यवस्था उसको दी जा सकती नहीं तो व्यवस्था नहीं दी तो आपके मन में इस दिशा में जो भी खयाल आते हैं विचार आते हैं सोच विचार आता है बैठक आप अलग लेकर अपने उनको रख सकते हैं उनकी बात करनी चाहिए छोटे छोटे मसले उनसे भी बात करने के चाहिए आपके मसले जरूर दूसरे ढंग के होंगे हम करने का कोई प्रयोजन नहीं तो जितने लोग इस काम को दूर तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उनको सोच तो विचार में थोड़ा लगना चाहिए इस दृष्टि ऐसी की काम दूर तक जाए उसके लिए मैं क्या तैयारी करूँ क्योंकि अकेले काम भेजने का सवाल नहीं है आप की तैयारी के द्वारा वो काम वहाँ जा सकता है बनाने का सवाल नहीं है कोई बहुत सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सवाल नहीं है एक काम चलाऊ केंद्र है उसे काम चलाऊ ही समझना चाहिए क्योंकि जब बहुत केंद्र संचित हो जाए तो वो कई तरह से दीवारें खड़ी करना शुरू करता तो हमें तो इतना फैलाना चाहिए कि काम उत्सव इससे हो जाना चाहिए कि उसमें कोई केंद्र का पता भी ना चले की कोई केंद्र हर जगह इसका केंद्र है और कहीं इसका केंद्र नहीं क्योंकि केंद्र बहुत गहरा मजबूत हो तो वो गहरा और मजबूत शाखाओं को दूसरे केंद्रों को कम करती होता दिल्ली की राजधानी बहुत मजबूत हो तो प्रांतों की राजधानियों को कम करती होती हो वो जितनी मजबूत होती चली जाए उतनी प्रांतों की राजधानी कमजोर होती चली जाए तो फिर उसके खतरे वाखिया में जाके कुछ व्यक्तियों के एक व्यक्ति के दो चार व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित कर वैसा कोई केंद्रीयकरण करने का सवाल नहीं लेकिन काम चलाओ केंद्र तो जरूरी है तो के वो काम चलाओ है और हमें जगह जगह इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो जगह जगह खरीद खरीद केंद्र हो वो अपनी फिक्र करे अपना चिंतन करे उसको जितनी सहायता हम दे सके केंद्र से उतनी सहायता दे और जितनी कम हम उससे सहायता ले सके उतनी कम सहायता दे ये हमें दृष्टि में होना चाहिए हम उसे जितनी कम सहायता ले सके और जितनी ज्यादा हम उसे दे सके उतनी और जगह जगह की अलग अलग स्थिति होंगी अलग अलग विचार के लोग होंगे, तो वहाँ जो भी योजना जो भी काम वो करना चाहे हमें ऐसा लगता हो कि बस वो हमारे केंद्रीय चिंतन के विरोध में नहीं है तो उस काम को उन्हें का मौका देना तो जो भी काम करने का, करने का और पूरी तरह उन्हें स्वतंत्र और स्वावलम्बी काम करनी चाहिए हमसे जितनी सहायता बन सको हमें पहुँचानी थी बहुत लोग काम में उत्सुक होंगे तरह के लोग उसको खोग अगर हम ये चाहें कि ठीक हमारे तरह के ही लोग काम में हम गलती में बहुत तरह के लोग काम में आएंगे हमें इतने ध्यान होना चाहिए कि हमारे काम और विचार के विरोधी प्रवृत्तियों के लोग तो नहीं आ पाते बस इतना भर हमें ध्यान में होना चाहिए और जो भी आता सब पुलिस द्वार खुले होना चाहिए तो सब लोग आ जाए संगठित संस्थाओं में खतरा होना शुरू होता जिन लोगों के हाथ में संस्थित संस्था होती से होती दुनिया में। वैसी में नहीं बनानी। तो ये खतरा होना शुरू होता है कि अगर मेरे हाथ में या चार मित्रों के हाथ में एक संस्था है तो वो निरंतर भयभीत रहने लगते हैं। इस बात ऐसी कुछ लोग आके उन्हें डिस्प्लेस न कर दो कुछ लोग आके उन्हें हटाना पड़े ये सारी संस्थाओं में ये प्रवृत्ति होनी शुरू होती है और तब ये प्रवृत्ति दरवाजा रोकने वाली बन जाए काम को तो काम पहुंचा मेरा कहना है कि हमारे पास तो कोई पद और स्थान है ही नहीं कोई पद और स्थान जैसी चीज बनानी नहीं है इसलिए किसी को चिंता पर होने का कोई कारण नहीं और हमारा जो काम है वो तो ऐसा काम है की उसने भी अगर पद का प्रतिष्ठा का ख्याल आया तो हम जो क्रांति वाले हैं, वो कहाँ ले जाएंगे सारी तो क्रांति पदों प्रतिष्ठा को तोड़ने के लिए तो हमें तो इतनी तैयारी होनी चाहिए कि जब भी कोई आज भी हमको स्थान से अलग करने को तो हम उसका जगह खाली कर देंगे तो हम तो बेहतर आज गए वो काम करेगा या दूसरा काम लेता हूँ इतना स्वागत हमारे मन काम का तो कहा बहुत बड़ा छोटी छोटी बातें मेरे ख्याल में आती है ये कोई मजाक करता है वो तो उनकी हैरानी भी होती है क्यूँकी ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि अगर उन पर हमारे बीच स्थितियाँ बनती हो चिंतन खड़ा होता हो विचार चिंता बनती है तो फिर बहुत हैरानी की बात है उनसे तो फिर बड़ा काम होना बहुत कठिन होता इस सबको तो खुले चिंतन की भी जरूरत है और अगर सारी कार्यकर्ताओं के बीच में मित्रों के बीच में अगर कोई भी वह मन कोई भी बात खड़ी होती हो तो आप कर उसके आपस में बिल्कुल चर्चा बंद कर देनी चाहिए उससे तो जब भी हम इकट्ठे बैठे तब सब बात कर लेते बैठे हो किसी को गड़बड़की है इनके बाबत कुछ कहना है सुख रोते हमें क्या देना चाहिए तो सबके शाम लेकिन यहाँ वहाँ किसी को नहीं करना तो क्यूँकी यहाँ वहाँ कहने से रोक पैदा करना हम सब इकट्ठे हैं वहाँ में कहने भी अग्रवाल साहब ऐसा है ये हमें पसंद नहीं पाता गलत मालूम होता है तो हम सब बैठ के विचार कर ले अग्रवाल साहब सही हो तो हम सब तय करें कि वो ठीक कहते हैं आप गलत चिंता में पड़ गए और गलत पटो गलत कौन पहुँचेगा इस बात को तो कौन सही चाहिए और हमारी सितहरी होनी चाहिए इसे छोड़ने पकड़ने में है क्या और इन बातों को हम छोड़ने पकड़ने में अगर भयभीत हो जाए तो मैं तो लोगों को जो बातें छोड़ने के लिए कह रहा हूँ वो बेचारे कैसे छोड़ पाएंगे क्योंकि तो उनके तो, तो चोट कर रहा हूँ जो उनके हजारों हजारों वर्षो की पसंद धारण है उनको छोड़ने के लिए तैयार करना है हम छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठे तब तो बहुत कठिन पर उसमें एक बात ध्यान रखना जरूरी है की अलग अलग ये बातें नहीं की जानी चाहिए उससे व्यर्थ की कटुता खड़ी होती है वो हमेशा जब हम इकट्ठे हो तब खुली बात करनी चाहिए सबको काम को ध्यान में रख के लिए बात बन सकती हम उसकी बात करनी और एक बात ध्यान में जरूर रखिए कि अभी आपको अंदाज नहीं हो सकता दो चार पांच वर्षो में अंदाज हो कभी अंदाज नहीं होता किसी को कि कोई काम कितना बड़ा हो सकता है काफ पहले से तो वो काम बहुत जल्दी बड़ा हो सकता है कम बाधाओं में बड़ा हो सकता है लेकिन कभी अंदाज नहीं होता इतनी दृष्टि मुश्किल तो होती है लोगो के पास देख सके दस साल बाद ये काम कहता हो उन्नीस सौ इक्कीस या बीस में गांधी जी समझौता तो कलकत्ते में उनोखले और गोखले को तो डर हुआ की ये आदमी ऐसा कपड़े बांधे हुए हैं साधु जैसे मैं इसके साथ मंच पर जाऊँ की लोग को हसेंगे क्यूँकी उस समय तक तो, तो कांग्रेस तो बहुत व्यवस्थित कपड़े पहनने वालों की बड़े वकीलों की इस तरह के लोगों की संस्था थी ये आदमी ऐसा तो आदमी नहीं था जैसे लोगों की वो संस्था थी तो इसके साथ जाना भी की ये सोच कर उन्होंने बहा न किया कि मेरे सिर में दर्द है और मैं आज नहीं पाता तो पता नहीं था कि ये जो आदमी एक गांव के किसान के कपड़े पहन उनको खड़ा हो रहा है। ये ये उसका इस के कपड़े पहनना इसका जरूर यह है कि खौफ हो ना, ही इस मुल्क में क्रांति लाने का कारण बन जायेगा कि किसी कल्पनी घोटने को तो पड़ता काम हुए है वो कब बड़े हो सकते हैं इसकी कोई कल्पना पहले से नहीं होती पहले से कल्पना हो तो हम गांधी को कितनी मुसीबतों से बचा सकते कोई नहीं और जो काम छत्तीस साल बाद हुआ वो 15 साल में हो सकता था लेकिन कोई अंदाज नहीं होता कोई काम जब होता है तब हमें ख्याल आता है हो सकता। तो जिस ख्याल में आप उत्सुक हैं वो ख्याल बहुत दूरगामी क्रांति ला सकता है इस बड़े बड़े बड़े को को को ध्यान में में रखें और अपने को में और अपने काम किस भांति बाधा के पहुंचाया जाए उसको देख और ये भी आप समझ लें कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो जब तक छोटे छोटे कह रहा हूँ तब तक वो उपद्रव नहीं ला रहा है जिस दिन बड़ी भी शुरू हो दूसरे तो और जितना बड़ा बल बढ़ेगा उस विचार का उतने ही खतरे और उपद्रव आने शुरू होंगे, तो उनकी भी तैयारी होनी चाहिए जब कोई परिवर्तन की और क्रांति की बात करनी तो बहुत तरह की तैयारी होनी चाहिए तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपके ऊपर अभी मैं नहीं पाता कि उतनी तैयारी है जितना आपकी तैयारी हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए खड़ी हो जाए। और मैं तो कदम कदम रोकना पड़ता है की वो कौन लेगा उस सारी जिम्मेदारी को अगर वो पूरी भी पूरी आपके सिर पर आई तो कौन झेलेगा तो उसकी तैयारी आप जितनी जल्दी करते है उतनी जल्दी ठीक लोगों से वो बात कही जा सकती है जिसको विदोवर्त करना पड़ेगा गाँव गांव ऐसी पहुँचा देने की बात है कि तक पहुंचा देने की बात है तो वो कैसे पहुंचा नहीं, क्या करनी वो सब आपको बैठ के चिंतन करना चाहिए वो तो कोई एक या दो या तीन आदमी जो नहीं कर सकेंगे तो, तो जितना व्यापक व्यक्ति आएंगे उतना बड़ा काम हो सकेगा और जितने विभिन्न पहलू वाले व्यक्ति आएंगे जितने विभिन्न व्यक्तित्व के उतना बड़ा काम हो सकेगा तो आपकी संस्था को तो ये ख्याल काम करना चाहिए विभिन्न कोणों के विभिन्न ढंग के विभिन्न वर्गो के लोग आ सके उनको लामे भर का काम आता है की वो आ जाए उनसे कैसे काम लिया जाए वो आपके चिंतन का ख्याल है की उनसे कैसे काम लिया जाए और अत्यंत पेनफुल स्वागत तो पूर्ण भाव से अगर हम बहुत लोगों को ला सकते हैं इसमें तो कोई शक का कारण नहीं और जो मैं कह रहा हूँ आज इसकी सारी की सारी दृष्टि धर्म से संबंधित है आज कल समाज के और पहलुओं पर भी मुझे कहना पड़े समाज के आर्थिक पहलू है राजनीतिक पहलू है समाज की जिंदगी खट्टी जिंदगी तो अगर पूरे समाज के जीवन कोई न कोई शर्क लाना हो तो हमें उसके सारे पहलुओं पर बात करनी पड़ेगी तो जब तक मैं धर्म पर बोल रहा हूँ तब तक एक पहलू की बात और तो इतनी ही क्रांति की बात जीवन के हर पहलू ऐसी जरूरी है तो हमें पूरी क्रांतिकारी योजना देख के मन के सामने उपस्थित कर सकते कल तो अगर मैं राजनीति पर अर्थ पर समाज पर शिक्षा पर इन सब पर पूरी दृष्टि देना शुरू करूँगा तो काम में और बहुत तरह के लोगों की जरूरत होगी जिनके है भी है भी नहीं। वो लिए वो लोग लिए जरूरी हो जाएंगे आज उसमें से बहुत से लोग उत्सुक भी होते हैं लेकिन अभी तुम्हारे पास कोई तुम काम भी नहीं काम कहें न मालूम कितने प्रोफेसर उत्सुक हुए हैं मन अगर हमारी तैयारी हो तो कल हम प्रोफेसर का अलग ही कैम्प आयोजित करें उसमें मैं शिक्षा के संबंध में जो कुछ हो सकता है उसके बाबा बात करूँ उत्सुक हुएंगे कल हम कॉलेज के विद्यार्थियों का अलग ही कैंप निर्मित करें उनसे बात हो सके धेर राजनीतिक मुल्क में उत्सुक हुएंगे आज में कल अगर हम व्यापक काम करें तो हम राजनीतिकों के लिए अलग ही कैंप रखे हम उनसे सीधी बात कर सके उनको कुछ कह सके लेकिन ये तो ये तभी हो सकता है अगर हम हर तरह के लोगों को भीतर आने दें कल फिर तो उनके अलग अलग वर्ग के अलग अलग चिंतन हो सकता अब अभी बहुत से प्रश्न होते हैं जिनको मैं छोड़ देता हूँ सिर्फ इसीलिए कि तो वो जिन लोगों के सामने बात किए जानी चाहिए वो है कि क्या बात करें अब अभी निरंतर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन की शिक्षा पर कोई न प्रश्न कुछ देता लेकिन शिक्षा पर बात करने से क्या प्रयोजन है जब तक की शिक्षा शास्त्री के सामने वो बात न की जाए आप क्या करेंगे बहुत उसके लिए अब कल दो प्रश्न है राजनीति पर लेकिन क्या मतलब है बात करने से जब तक की हमारे पास एक राजनीतिक पूरी योजना न होते हम पूरी बात कह सकते पूरे पूरी दृष्टि को ध्यान में रखते और किन के सामने करें? मुल्क की जीवन के बहुत पहलू है सभी पहलुओं पर संयुक्त क्रांति का काम हो सकता है और इसके लिए हमारी तैयारी बनी है। अब जिससे यही कैंप है चार लोग आए इस कैंप में लोग हो सकते हमें थोड़ी फिक्र करनी और आप हैरान होंगे कि चार सौ लोग ये ही चार सौ लोगों को ज्यादा फायदा होता है अगर 2000 लोग यहाँ होते क्योंकि जितनी बड़ी संख्या है उतना बड़ा वायुमंडल उतना बड़ा एटमोस्फियर खड़ा हो हमारा क्योंकि जीवन हमेशा से विस्तार को अनुभव करता है जितना मुश्किल हो आप ध्यान करने बैठे अगर आपके आसपास 10,000 लोग ध्यान कर रहे आपके ध्यान में फर्क पड़ता है और आप अकेले कर रहे हैं तो फर्क पड़ता है क्योंकि आपको लगता है तो समझ में आना शुरू हो फिर एक शायक एक मनो वातावरण बनता है इतने लोगों का चिंतन इतने लोगों के मन की हवाएं इतने लोगों के मन की तरंगे तो एक हवा बनाए गांव में भी जाते दस हजार भुक्स की सांस की भीड़ लेके चलने का क्या मत था लेकिन पूरे गांव की हवा बदल गई क्योंकि 10,000 हजार एक खास ढंग से निर्मित एक खास तरह के चित्र को खास तरह की आंखें, खास तरह के पैर चलने का ढंग उठने का ढंग बात करने का ढंग दस हजार लोग जिस गांव में खड़े हो जाते दस हजार लोग वो गांव एकदम देखता रह जाता की क्या गाँव में ठहरे गांव का राजा मिलने गया दस हजार लोग ठहरे हुए गांव के बाहर तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि कितनी दूर उन्होंने कब अच्छी जो बच्च दिखाई पड़ रहे हैं उसके पास उसने कहा मुझे शक होता अपने तो परिवार तो बाहर निकाली तुम तो मुझे धोखा देना चाहते हो तुम कहते हो दस हजार लोग ठहरे यहाँ को तो ऐसा पता नहीं चलता कि एक आदमी फास्टले पर कोई षड़यंत्र तो नहीं वो मंत्री होते उन्होंने कहा आप परिवार बाहर ही रखिए कोई षड़यंत्र लेकिन आप चलिए दस हजार लोग और ही तरह के लोग वो देख के वहाँ ढंग रह गया की वरतों के नीचे दस हजार लोग कोई बात नहीं अब ये एक साइकिल वातावरण में प्रवेश कर रहा है जहां ये बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकता। तो हजार लोग मौजूद है खुद काम नहीं कर रहे हैं बैठे ये आदमी घुसता है ये आदमी बदल जाता है ये ये देखेंगे कि कल्पना में नहीं कि ऐसा भी एक हवा हो सकती काम बहुत हो सकते हैं मेरा वो भी ख्याल है कि गांवों पर मॉरल अटैक होने चाहिए लेकिन हमारे पास लोग है मेरे मन में है कि 2000 लोग ये की दो हजार दो हाँ। अभी हम कैंप लेते हैं अगर हमारे पास 2000 हजार ऐसे लोग तैयार होते हैं जिनको हम समझते हैं कि उन्होंने ध्यान में थोड़ी गति की है कि शांति हुए है विचार ख्याल में आया कल हम चलते है और एक गाँव चलते है बीस का गाँव उसमें दो लोग घरों में नमान हो जाते हैं तीन दिन के लिए हाथ जो हम पूरे गांव पर एक नैतिक आक्रमण कर रहे जाके बचार के गांव में 2000 लोग पांच पांच घर के बीच जाके एक, एक आदमी जाके नमान हो जाता के साथ रहेंगे तो 2000 लोग मोहल्ले में पांच घरों के लोगों से बात करेंगे सांझ तो हमारी बैठक होगी उसमें पूरे गाँव के बच्चे पतियों को लेकर हमारे दो लोग हाजिर होंगे उन दो हजार उठना बैठना बात करना सोचना उस तक की हवा हम उस गाँव में खड़ी करेंगे हम तीन दिन में क्यों जंगल में कैंप लेंगे जंगल में कैंप लेने की मजबूरी सिर्फ एक ही है हमारे पास आदमी नहीं किसी शहर में, किस में जाकर वातावरण खड़ा कर सकते हमारे पास 2000 आदमी होंगे तो हम एक गांव का हमला करेंगे वर्ष में हम बारह गांव का हमला कर करेंगे और बारह गाँव में जादू खड़ा कर सकते है पूरा करके की तीन दिन के लिए वो गाँव चकित खड़ा रह जाए और उस गाँव की जिंदगी में एक फर्क पड़ जाए काम तो बहुत बहुत रूप ले सकता है पर वो रूप जैसे जिस आपकी ताकत बढ़ती है आप इकट्ठे होते हैं सोचते हैं आज की बैठक इसी ख्याल ऐसी बुलाई कि अगली बार हमेशा ही मेरा ख्याल है की कैम्प तीन दिन का न चार दिन का हुआ करे पहले दिन सारे हमारे मित्र इकट्ठे हो जाए एक दिन उनके साथ व्यतीत दूसरे दिन से कैम्प शुरू होगा ताकि उनके लिए कुछ ना कर सकू और वो इस दिशा कुछ सोच सके भी सके और जिस गांव में भी हम मिलते है बैठके लेते हैं वहां भी एक बैठक घंटे भरती वहां के उन मित्रों के लिए जो काम करने के लिए सक्रिय रूप से सुख में उनकी एक बैठक होनी चाहिए और हम कैसे बड़ा से बड़ा कर सके उसका हमें चिंतन करना चाहिए और जो भी जो योजनाएं ला सके वो योजनाएं लानी चाहिए मित्रों को के लिए समझानी चाहिए आगे इस पर आप चिंतन करें ख्याल करें इसलिए और कुछ बातें सोचने बात नहीं करना पड़ेगा पड़ेगा अभी उन लड़कों ने जबलपुर में अच्छा थोड़ा सा काम किया अच्छा थोड़ा काम किया और युवक उत्सुक तो हो जाए तो उत्सुख तो आपको करना है अभी दस 15-20 लोगों तो ने ग्रुप जबलपुर में बनाया तो घर घर तो पहुंचा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जिस घर में भी जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो बहुत मंत्री की योजना थी वीकली बोले तो लड़के तैयार करते है जनवरी से जबलपुर को निकालने का वीकली छोटा सा पत्र होगा जिसमें भी सारी सूचनाए पूरी की पूरी मिल सके का। काम तो बहुत बड़ा हो सकता है और आप जितना जितना तय हूँ उसको तो उतनी बड़ी दिशा दे सकते हो मेरी कल्पना में है सारी बात कि क्या नहीं हो सकता है बहुत हो सकता है इतना हो सकता है कि हम एक पंद्रह साल में इस मंथ में दूसरी हवा पैदा करते ज्ञान का प्रयोग हम लोग को शाम को करना चाहिए और तो करियर तो है खैर तो ना कलेक्शन के कल के पर ये तो मेरा कार्य करता है कार्यकर्ता तो मेरा माइंड में भी था और आगे भी मेरा माइंड में कार्यकर्ता अलावा कौन कौन सा सा लेने से अपना रूप बच सकता है हमारा आज भी थोड़ा बात हुआ que Dios te bendiga para recibirlo y para que sea interesante y den todo lo que Dios quiere. Yo solo le digo, no creo que no vaya a hacer mucho. Le mandé, Dios te bendiga. No pasa nada.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 मैं आप तो जाते अर से कहना की मैं इसके बाद वही करते हैं करते हैं आपका हो गया हाँ आधा हो गया आधा पंद्रह दिन हो जाएगा इसको फैला लेंगे हमारा कुछ बीमार खान अभी आ है इसलिए दो तीन ज़रा मगर अभी एक महीने कोई को एकदम करे सब मराठी में जानी चाहिए ख्याल कार्यक्रम में हो जाता है कभी कभी की आप कोई बात बोलते हैं और फिर थोड़े टाइम से और कुछ बात बोलते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि पहली बात सच थी याद आपका ध्यान बहुत लंबे तक होने के बाद कुछ फर्क होना होता है तो बहुत से टाइम चर्चा होने चले जाते है एक नमूना अब ये होगा कि लोगों को ये ख्याल आ जाए कि आपको फोटो रखा जाए या न रखा जाए अब ये एक आप कोई और ढंग से सोच रहे हो ये कार्यक्रम सुधर की चर्चा हो जाती है तो मेरे ख्याल से कुछ बातें याने तो तो वो वो देखे देखे तो जो भी बात है, तो पूछ लेंगे लंबे दृष्टि ऐसी कोई विचार हो तो शायद तो कभी समझ में न आए कभी एक बनानी है बात तो उससे पूरी एनर्जी गिर जाए हाँ। और उसके बाद नटने लगे तो आपसे बता मिलती है लेकिन करना है वो टाइम पूरे जोश ऐसी हो जाए पूरे शिक्षक जो भी करना है उसका और फोटो का ऐसा हो गया मेरे पास हर महीने छोटो शिक्षक होने फोटो देखना मैं उनको कहाँ से फोटो भेजे नहीं भेजता भी हमको नहीं भेज देते कोई उपाय नहीं है कि फोटो फोटोग जाए जिसको लेना हो वो ले जाए मैं उनको कहाँ से फोटो भेज वहाँ लोग पहुँच जाते हैं घर पे भी आपका फोटो तो मैं कहाँ से फोटो लाते उनके लिए रख और okay. फोटो okay. तो, तो उसके लिए तो इंस्टार चाहिए उठा कर ले जाए नहीं चाहिए बात खत्म ना विद्यार्थी कोई भी लोन लाख आप वो समझ आती है और मालूम <णक्णाग> ना, वो, भी ना, तो आपके तो ऊपर वो बोल रहे हैं मुझे वो देने का इंतजाम करना पड़ता है किसी को मैंने क्या करूँगी वो आया कि कितनी चाहिए आपका तो उसको क्या कहा जाए तो, और किसी का तो चिट्ठी आती है उसको कितनी चाहिए अब उसको चित्र की व्यवस्था करो वो खर्च करो उसे भेजने के लिए डाक का खर्च करो उसको मतलब क्या और न भेजो तो वो दुखी होता है चित्र नहीं, नहीं सब भी बना उसके साथ ना वैसे वो सैनिक डालने में काम भी आ जाएगा और फोटो खिलाकर नहीं देगा कोई भी दिक्कत नहीं रहा उसमें लोग जो भी चाहते हैं उसके जितने की व्यवस्था हम करते बराबर देने के ख्याल हो जाता है कार्यकर्ताओं का लोग चाहते हैं उसकी व्यवस्था करनी या नहीं करनी हम सोचने से कार्यकर्ता सोचते खड़ा जवाब होता क्या है कि हमारा चित्र जो है कभी भी ठीक बिंदु जो उसको नहीं पकड़ता या तो इधर या उधर या तो हम चित्रों की पूजा करेंगे और या फिर हम चित्र क्यों बनवाएंगे चित्र बने तरह की गर्व ना हो हमारा जो माइंड है यानी या तो हम मूर्तियाँ बनाएंगे या मूर्तियाँ तोड़ेंगे लेकिन मूर्तियों को सहज रीकारना करेंगे मूर्ति मूर्ति है नजा की जरूरत है न उसको फोड़ने की जरूरत है एक चित्र चित्र है न उससे कोई पूजा करने की जरूरत है और न उससे बचने के मुसलमान इतने बचे अगर आप मोहम्मद का चित्र बना दो तो मार्फिस हो जाए अभी दंगा हो जाए मोहम्मद का चित्र भर आप टाऊंगे घर में घर में लगा देंगे दूसरी देवकों की खड़ी हो गई ना और इसी से खड़ी हुई खड़ी इससे हुई कि कहीं मूर्ति की पूजा है तो मूर्ति पूजा के दर्शक इनको चित्र न बनाने मोहम्मद का स्वामी तो सत्यभत ने मंदिर में वरधाम बनाया सभी धर्मों की मूर्तियां रखी उन्होंने मोहम्मद की मूर्ति बनाई तो झगड़ा फसा था फिर आखिर वो मूर्ति हटानी पड़ी वो मोहम्मद का चित्र नहीं बना सकते मूर्ति लगाने की बात तो मोहम्मद का कोई ऑथेंटिक चित्र उपलब्ध नहीं क्या अब ये एक दूसरों पर वबूठी हो गयी ना मैं कहता हूँ चीजों को सरलता से क्यों नहीं लेते चित्र चित्र है क्या ना पूजा करने की जरूरत है और ना उससे घबराने की दिन में वो भी बड़ा मुश्किल है वो भी हमें करना <laughs> वो हमें <laughs> के भी हमारे ख्याल में होने इतनी <laughs> ये सारी बात हमें समझ लेनी चाहिए ये सारी बात हमें समझ लेनी चाहिए हमारी जरूर धारणाए हैं की कैसा मिलो ये सारी दोस्तों के जो हम तय किए हजारों पांच आज में बिल्कुल जरूर तो वो तो, तो आपकी धार धारण जगह जगह टूटेगी उसे साफ ही कर लेना चाहिए खड़ा नहीं होता है तो न तो मुझे भय लगता है कि कोई तो फोटो ले जाए उसमें कौन से भय का कारण तो भय नहीं है कुछ जूते में डाल दे तो क्या मिलता पूजा करने वाला जो मन है उसके विरोध में पूजा क्या कर सकते हैं ये क्या है कि है उस पूजा करने वाले मन के विरोध में हमारी लड़ाई चल रही है कि पूजा करने की व्यक्ति मौसम जी ऐसी बढ़ी है फिर भी कोई तो पागल है तो वो पागल है पूजा करे तो करे चल देना देना और मेरे फोटो भी नहीं करेगा तो किसी और तो फोटो भी करेगा उससे बनता क्या है क्या तो तो वो पूजा करने वाला मन है तो वो <laughs> करेगा पूजा और ये जो विरोध करता है जो कहता है कि कोई पूजा का डर है ये पूजा करने वाला मन ये तो दूसरा मन नहीं पूजा करने वाली है वो जगह जगह मुझे आके कहते हैं कहीं आपकी बात का संप्रदाय न बन जाए तो मैंने कहा ये सांप्रदायिक मन ये जो ये जो भय की बात कर रहा है ये में कि किसी संप्रदाय में खड़ा हुआ और कहता ही है की कहीं संप्रदाय न बन जाए ये आदमी संप्रदाय छोड़ के ये बात विचार करे तो समझने तो तो वाली बात होती है ठीक है ये ठीक बात है ये संप्रदाय में खड़ा हुआ बली बात और इसको जो भय होता है वो भय इसका नहीं है की सांप्रदायिक स्थितियाँ और न बने भय इसका होना चाहिए की इसके संप्रदाय का एक कॉम्पिटिशन और खड़ा होता इसको भय करके बने आदमी ये एक संप्रदाय और खड़ा होता है तो मेरे संप्रदाय के वैसी तो, तो आ, है ये इंकॉन में होगा उसका डर संप्रदाय से नहीं होगा संप्रदाय में तो वो हुआ एक ऐसी डर हमें सारी बातें करनी चाहिए साफ समझनी चाहिए इसलिए छोटा सा कैंप ले लिया जाए जरूर कैंप ले जाए वो अच्छा होगा में आप जो बात कहते हैं वो भी ठीक चलेगी जो आपका कंस हम तक हम तक आए तब हम दो दिन तक पहुँचा सकते चाहे आप कुछ कहते हो पहुँचाते कुछ और समझ में गलत धारणा हमें बना रहे हैं जो कोई भेजा हो सकता क्वेश्चन हो जाए तो हमारा माइंड तो सच क्या कि हमारा चीजों की बातें बात होता है